कुछ थे ले सत्री के काली जीतने त्याग अब त्याया किसी पता चले ऐसे होता है द्रा द्रा द्रा काबो ये का कर रहा है ये क्राफ्ट है ये ठीक है दिया वो ठीक नहीं दिया बाद दियो कि कृष्टया दिया लो सूत्र का है थे नहीं कुंभ करोती कुंभकार कुंभकार का लौकिक विग्रह क्या होगा कुंभकार लौकिक विग्रह मालूमी क्या है माली कुंभकार का लौकीय विग्रह क्या होगा है मेरा ऐ कुंभ कुंभम क्री अण लौके को कहते करती करती रम ई है या वो है तो क्या बोलेंगे कुंभम को <laughs> <laughs> को कैसे हो जाएगा यार कुंभम हाँ कुंभम करोती, आ, करोती। है कुंभम ही कह करे कुंभम करोती थी कुंभकारी लौक्य विग्रह कुंभम करोती अलौकिक विग्रह कैसे होगा पुस्तक देखो तुरंत ही तुरंत पुस्तक क्या अलौकिक विग्रह माले में हाँ हाँ हा, के अनुहनिक कुंभग्रह से कार कुंभंग कारी तो कर्मणि पहले हो जाएगा के कुंभग शिकार सामस के सूत्र से हो करता है किस सामस के सूत्रशा तुपद सप्तम उपपदमती उपपद कौन है, कुम भा। कुम भा है या कुंभ कुंभ है उसमें भ उपपद है किस सूत्र से उप तो पद से कुंभवाद पद कुंभम पद आगे व्याघ्र बनेगा आंग प्रोक घृ धत् से क हो जाएगा आत उपसर्ग से घ्राह से क होगा आतो लोप हो जाएगा घ्रह ग्रह होने के बाद तो आ के साथ घ्रह का समास होगा कोतिपरा आग्रह होने के बाद फिर बी के साथ समास हो जाएगा बी आग्रह व्याघ्र गति कारक प्रदान कृति समासनम प्राग शुभ उत्पत्ति वी से आसमता जिघ्र तिथि व्याघ्र व्याघ्र व्याग्री भ्यागर, बनेगा तो व्याघ्र होने के बाद यहाँ पहले शुभ उत्पत्ति के पहले समास हो जाएगा वि आ दोनों व्याह वी अग्र आग्रह समास हो जाएगा कुतिपराय समास होने के बाद व्याखी शब्द जाते स्त्री विषयादार्थ आगे सूत्र आएगा स्त्री प्रत्ये गीस हो जाएगा और यदि पहले स्त्री शुभ उत्पत्ति करेंगे तो स्त्री प्रत्येक करना पड़ेगा टाप हो जाएगा तो व्याघ्र हो जाएगा व्याघ्र नहीं बनेगी अश्वन क्रीता ये लौक्य विग्रह है अश्वन क्रीता लौक्य अलौक्य विग्रह होगा अश्वटा कृत कर्तिकर्ण कृता बहुल सूत्र से शुभ करण करने अश्वन कर्ण में तृतीया है और शुभ के पहले समास होने से अश्वटा कृत से समास हो जाएगा कि सूत्र समास होगा कर्तिकर्ण कृता बोल समासने से अश्वकृत बन जाएगा और गीस करने के सूत्र है कृतात तो कर्ण पूर्वात् सूत्र से हो जाएगा अश्वकृति यह यदि शुभ उत्पत्ति के बाद समास करेंगे अश्व न कृता अश्वटा कृता शु कृतज्ञ अजाद्य टाप हो जाएगा तो कृति नहीं बनेगा हो तो होगा तो कृतार्थ का अनुप्रवात गीस होगा शुभ के पहले समास होने से कृत क्या आगे सुप आएगा तो पहले स्त्री प्रत्यय करना पड़ेगा सुप नहीं आएगा तो कृत ऐसे रहेगा अश्वटा कृत समास हो जाएगा समास होने के बाद कृतात का अनुप्रवात से गीत होकर अश्वकृति बन जाएगा तो कच्छा पी कच्छे न पीबती थी कच्छ होता है तो कच्छे न पीबती सुपिस्त सूत्र है सुबंध उपते स्था धातु से क प्रत्ये होता है तो स्था धातु से होता है योग विवाह करे के अन्य धातु से भी हो जाता है सुपी इसे सुपिस्त सूत्र है सुपी का योग विवाह करने से अन्य धातु से भी हो जाएगा क तो पाद धातु से क हो जाएगा आतोलो पीट चलो पेगा प हो जाएगा कच्छे न पीवती कच्छ टा पच्छ टा भी हो जाएगा समास उपपद मति सुपिस्त सुबंत उपद्रत होता है उपद समास होने के बाद फिर सुपा तुलभ हो जाएगा कच्छप कच्छप होने के बाद यहाँ पर जाते रि विषाद पदार्थी से करेगा कच्छप भी बनेगा कच्छ भी समास गतिक उपपदान कृतिभिषद समास भजन ये परिभाषा कच्छे न में कारक उपपद अश्विनी कृति में कारक है और गतिपदे भी व्याघ्र में कुंभ करोती यहाँ समास होता है गतिक उपपदा कृद विष सम यहाँ कारक है तो कहाँ का? किस किस हाँ गतिपपद और कारक उपपद क्यों गारक उपपदान बहुबरी समास गति कारक गति कारक उपपद ये सब दाना ये येश श गति कारक और उपपद उपपद तो जो कुंभ हो गया वो कारक हो जाता है कुंभम तीसरा कौन उपपद का कच्छा पी का और गति हो गया व्यागर का काय का ना आ, आ, आ, और कुंभकार कच्छा न पी हाँ देखेंगे कुछ गति तो हो गया किंतु कारक कारक तो ठीक है अश्वनीय कृत है गया अरे उपद व्याघ्र में गति ठीक है और कारक है अश्वनीय कृत हाँ ठीक है कारक हाँ क्योंकि गति होने के बाद उपपद होना कोई जरूरत नहीं व्याघ्र में गति है उपपद होना कोई जरूरत नहीं उपचरितम पदम कहे तो उपब्ध है किंतु तत्र उपपदम सप्तम स्तम तो ठीक होगा ऐसे होगा गति अलग कारक अलग उपपद अलग तो गति हो तो गति का समास समासदंत के साथ शुभ के पहले कारक का भी हो जाएगा अश्वेन क्रिय अश्वह कारक उपपद नहीं है अश्वन क्रीता उपपद नहीं और कच्छप में उपपद हो जाएगा कुंभम करोते कुंभ उपपद हो जाएगा आ, कारके भी हो जाएगा अश्वे न क्रीता ये कारक है किंतु उपपद नहीं उपपद समास उपपद होने के लिए इस सूत्र से उपपद संज्ञा नहीं होगी उपचरितम पद एक है उपोच्चरित पदम उपपदम पद को उपपद कहते उसी अर्थान अर्थात हो जाएगा किंतु तत्व सप्तमीस्थम जो सूत्र से हुआ अश्वे न अश्व शब्द की उपपद संज्ञा नहीं है नहीं उनसे कारक उपपद कहना पड़ेगा कारक को कहना पड़ेगा कारक उपपद नहीं होगा गति उपपद कारक उपदेश करेंगे तो कारक किंतु उपपद नहीं होगा अश्व तो गति अलग कारक अलग, अलग उपपद ठीक है गति च कारक कारकंचपद गति कारक उपपदी ते ते शाम गति का कारक का उपपद का ठीक है गति का समास कारक का और उपपद का कृदंत के साथ समास होगा शुभ के पहले तो व्याघ्र में गति है वहाँ उपपद संज्ञा आत उपसर्ग के उपपद हो जाएगा उपसर्ग रहते समय गति उपब्द फिर इसको थोड़ा देखकर बताएंगे गति कारक उपपदाना कारक वहाँ तो उपपद हो जाएगा किंतु अश्वक्रियता में उपपद करने के लिए नहीं सूत्र है कारक हो जाएगा उपपद गति उपपद कारक उपपद कहेंगे तो अश्व कारक कारक कहेंगे तो उपपद होना चाहिए उपपद नहीं होगा तो वो समस्या से करेगा हाँ ठीक है उसको फिर देखे और बताएँगे सिद्धांत कम दी पुस्तक जो आलमीरामी द्वितीय कौन सिद्धांत कम दी गतिम उदाहरती व्याघ्री कारकम उदाहरती अस्वीकृति उपपद उदाहरण कछपी कछन जीवती आंगो घ्रा शब्द ने उपपद समास का घृह समझ से गति समास प्राचीन परिभाषा है गति और कारक प्राप्त होता है फिर भी गति और उपपद और कारक का उकार लिया क्योंकि उसमें तीनों है तो गति का ऐसे में जो परिभाषा है गतिक उपपदान कृथ्वी सह सामस वचन प्रागत्पत्ति गति का कारक का और उपपद का तीनों का गति कारक उपपद चतिक उपपदा तेजा पृथ्वी का तो कीदंत के साथ समास कहना चाहिए सुउुत्पत्ति के पहले तो गति अलग कारक अलग उपपद अलग गति के उदाहरण के लिए व्याघ्र से जो व्याघ्र दिया है उसमें गति भी है और उपपद भी है क्योंकि आतश्च उपसर्ग उपसर्ग उपपद रहते आदत हत से कप्रत्यय हुआ तो आ आ का ग्रह के साथ समास होगा उपपद समास उपपद्ध समास्रह का बी के साथ जो समास होगा वो गति समास है बी के साथ आघ्रह का कुगोतिप्रातः समास व्याघ्र गिसे हो जाएगा जाते रास्त्र विचार अश्विन क्रीता ये, ये उपपद अश्वन उपपद नहीं है आ, वो कारक है, है तो का कारक का नाम कृतभिषा समासन अश्विन ये कर्ण कारक है क्रीता तो अश्व का क्रीत शब्दा समास होगा ये कारक का उदाहरण हुआ और कच्छ में कच्छ न ये है उपपद समास है कच्छ सुपी सुबंत तो उपपद रहते पादातु से कह हुआ तो सुगंत तो उपपद कच्चे न कच्छ हो गया उपपद उसके साथ प का कच्छ टा पच्छा पशा कृत और आ घर बनाने के बाद फिर वी के साथ भी आग्रह होती तो यहाँ गति कारक उपपदा गति है कार का नाम चतिका भी कृद्वी के साथ है। कारक का की कृद्दी के साथ उपवद का भी कृद्दी के साथ समास होता है शुभ के पहले तीन हो गया गति कारक और उपपद तीनों तीनों का अलग अलग उदाहरण पहला हो गया कुंभकार में तो दोनों हो जाएगा उपपद भी कुंभ होता है कारक जरूरत नहीं उपवद समास करना उपपद मत समास हो गया और कारक के लिए जहाँ विशेष करके जहाँ उपपद ही नहीं अश्वन क्रिय वहाँ कारक का तो व्याघ्र में आंग के साथ ग्रह का उपपद समासघ्र के साथ भी का गति तो गति का उदाहरण हो गया और कारक का उदाहरण अश्वन कृत और उपपद का उदाहरण कच्छप तो तीन है तो इसमें पहले यदि शुभ करेंगे तो स्त्री टाप हो जाएगा तो गीस नहीं होगी व्याघ्री अश्वकृति कच्छप ये सब नहीं होगा तत्पुरुषस्य तत्पुर संख्या व्यदे संख्या में सेब हो।, हो तो तत्पुरुषस्य अंगुले अंगुे अंगुियंतुषा क्योंकि तो अंगुली से तत्पुर नहीं तत्पुरुष से अंगुले तो अंगुली अंत तत्पुरुष अंगुली विशेषण है आ संख्या अभ्य आदि में हो तो समासंत ओच हो जाएगा दवे अंगुली प्रमाणमश्य यहाँ द्वे अंगुली प्रमाणम से समास होगा तद्धिताथ उत्तरपद समाच तर्थ के विषय में समास क्योंकि आगे प्रमाण प्रमाण द्वे से दग्न मात्र सूत्र से प्रमाणार्थ में सब प्रत्यय प्रत्यय होने वाला है तथितार्थ उत्तर प्रदेश समाज उत्तर समास होगा द्वि औ अंगुली औ द्वि अंगुली प्रमाणमस्य समास होने के बाद वहाँ समास हो जाएगा अच होने के बाद सुपधातुभ से द्वि द्विअंगुली बन गया द्विअंगुली के इकार का अपर हते द्विअंगुल हो जाएगा द्विअंगुल होने के बाद आगे प्रमाणित द्वय से दघिने प्रत्यय होता है प्रमाणार्थ में प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाता है प्रमाणी लह लूक एक सूत्र आगे आएगा लुक हो जाता है लूक होने से तथित प्रत्येक चला गया द्व्यंगुल आगे अतुअम होकर द्व्यंगुलम दो अंगुली प्रमाण जिसका निर्गतम अंगुलिभ्य यहाँ निराधे क्रांति आदि थे पंचमय हो जाएगा अंगुल से निकला ये निराधि समास होगा निर अंगुली ये अव्यय आदि में संख्यांगुला अवैधु अच्छुभंशी अश चलोप के निरंगुम बनता है अह सर्वैकदेश रात्रे अहंसर्व एकख्यात पुण्य मेन इनसे रात्रे एभ्य रात्रे सैचारा संख्या ब्याह उसके पूर्व सूत्र संख्या व्यदि संख्यात पुण्याच कंसे अह सर्व एकदस संख्यात पुण्य और संख्या अव्य अव्यय आदि में हो तो रात्रि से अच्छ हो जाएगा रात्रि अच्छ सियात अह के बाद रात्रि कहाँ रहेगा तो वहाँ द्वंद्व समास में लेना अहर गहन द्वंदर्थम क्योंकि अह के बाद रात्रि समास होगा अहनश्च रात्रिश्च अहोरात्र बनेगा द्वंद्व समास में बाकी अन्यत्र तत्पुरुष है अहस्य रात्रिश्च ये द्वंद्व समास हुआ अहस्य से द्वंद्व समास होने पर अहन सु रात्रि सु द्वंद्व चार द्वंद्व हो जाएगा समास होने के बाद वो अह सर्वेक दिशा सूत्र से अच्छ हो जाएगा अहं सु अच अच्छ सुपधातु लोप होने के बाद रात्रि के एक का ऐसे लोप हो जाएगा अहन अग्रे रात्र अहन क्या आगे जो न है वहाँ रूप रात्रि रथंत से रुत्तम वाच्यम इसमें आगे आएगा प्रमाणिक द्वेष ऐसे रूप रात्रि रथंत से रुत्तम वाच्यम ही एक बारती कहे इसमें इसमें साधन नहीं आएगा नहीं रूप रात्रि रथंत रुत्तम वाच्यम रात्रि पर रहते अहन के नकार गुरु हो जाएगा रू होने के बाद हसीच उत्तो हो जाएगा गुण हो जाएगा अहोरात्र बन जाएगा अहोरात्र होने के बाद रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुर स्त्रीलिंग होना चाहिए किन्दु ये सब तो लग गया रात्रसी एक तदंत द्वंद्व तत्पुर रात्र अन्न अह ये अंत में द्वंद्व तत्पुर अंत में रहे पुल्लिंग में होगा इसलिए अहोरात्र से तो पुल्लिंग हो गया अहस्य रात्रि से नहीं तो स्त्रिंग होना चाहिए परवलिंगम दंद तत्पुर से पुल्लिंग होगा तो अहोरात्र बन गया अहन के अनाकारु करने के लिए वार्तिक रूपरात्रि रतंतरिषु रुत्व वाच्यम सर्वाच सुत्रिश सर्वरात्र ये कर्मधारय है कर्मधारण से सर्वाचुरात्रिश सर्वासु रात्रिशु समास होने के बाद अहसर्वी के दृश्य से अच प्रत्य हो जाएगा असुप धातु लोप हो जाएगा सर्व को सर्वनाम वृत्तिमात्रे पुंवद्वा वह आया है सर्व पुंवद्व सर्व रात्रि अग्र अयश लोप हो जाएगा सर्वरात्र बन जाएगा परबलिंग दत्त पुष्लिंग बना था उसके बाद करके रात्र नापुंसी पुलिंग हो गया सर्वरात्र संख्यात रात्र में इस प्रया कर्मधार संख्यात संख्यात चुरात्रिच रात्रिषु सोने के बाद अस्पत हो जाए जाएगा सर्वे के देश और पुंबत कर्मधारा जातीय के पुंबत कर्मधारा जातीय देश आता है पुंबत हो जाता है कर्मधार्य में सर्वारात्र में पुंवत हो जाए कर्मधार्य से किंतु सर्वनाम वृत्ति मात्र हो जाता है तो पुंबत हो जाएगा कर्मधार समाज में पुंबत कर्मधारा जातीय देशु कर्मधार्य में जातीय हो शब्द हो देशीय शब्द तो पूर्व को हो जाएगा संख्यात रात्रि यशिचलोपनि के बाद संख्यात रात्र परबल रिंगन दंद तत्पुरुषों को बाध करके रात्र पुनलिंग हो जाएगा संख्यात रात्र संख्यात गिनी हुई संख्यात रात्र अच्छा पूर्व सर्वाच उस रात्रि से मैं समास के सूत्र है पूर्वकालिक का सर्वजरत पुराण नम केवल है समनाधिकरण इसमें सूत्र नहीं है सर्व के साथ समास करने के लिए विशेष सूत्र है विशेषण विशेषण बहुल प्राप्त है दो एक सूत्र पूर्वकालिककालिक का का सर्वजरत पुराण नव केवल समान सूत्र है संख्या पूर्व रात्रीब ये लिंगानुशासन है संख्या पूर्व रात्र क्लिव हो जाएगा द्विरात्र त्रिरात्र कर दिया द्वो रात्र समाह त्रिशृ नाम रात्रिनाम समा तथितार्थ उत्तर प्रदेश समारोह से, से हो जाएगा समाहार्थ में भी हो जाएगा द्वाओस रात्रि ओस तीसरी ओस रात्रि ओसवनाम वृत्तिमात्र ना हो जाएगा अस्पृत्य होने के बाद सुपथा तो लोग हो गया द्विरात्रि या सही चलोग द्विरात्र द्विरात्र बन जाएगा द्विरात्रि स्त्रीलिंग रह रात्रि का विशेषण वृत्तिमात्र पुंवत हो जाएगा द्वि बन जाएगा ऐसे चलो पने के बाद द्विरात्र त्रिरात्र हुआ यहाँ परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष को बाध करके रातनाना पुंश से पुलिंग होना था किंतु उसको लिंगानुशासने संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम तो क्लीब हो गया द्विरात्रम त्रिरात्र बन गया सन अपुंसकम उसको बाध करके पुलिंग हाँ पहले प्राप्त था सन समाह में नपुंसक होता है उसके बात करके रात्रिंग प्राप्त होता है उसके बात करके लिंगानुशासन से क्लीब हो जाएगा द्विरात्रिरात्र राज सखेभ्य टच।, टच राजन अह सखी से हो टच होगा यह तदंता तत्पुरुषा टच सै परम राज्य में परमश्च सो परमसुराजन सु समास के लिए सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य ऐसे सूत्र है परम के साथ समास करने के लिए इसमें नहीं है सन्महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य मान समास हो जाएगा परम पुर्यो निपात सुपध पहले टच प्रति हो जाएगा परम सुराजन सुच सुपधातुलोप निप परमराजन अनाद से टिलोप हो जाएगा परमराज परमराज होने के बाद स्वाद्युत्पत्ति प्रथम परमराज आन महत सरण जातीयो महत आन महत्व को आ हो जाएगा सामनाधिकरण में जातीय शब्द हो तो महत आकार उन्तादेश सामनाधिकरण उत्तर पदे जातीय च परे महत् शब्दों का आकार अंतादेश हो जाएगा आन महत महत आ अलुंत प्रयासित अकार तो आ हो जाएगा समानाधिकरण उत्तर पद हो और जातीय शब्दों पर जातीय के प्रत्यय होता है अभी आएगा महाराज में महान चु राजा च महत सुराजन समास सु होगा सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट से समास हो जाएगा समास होने के बाद टच प्रत्यु हो जाएगा राजा से कि वे टच सुप हो गया नस्त से टीलोप हो जाएगा महत् के तकारों का हो जाएगा आन महत समानाधिकारण जाति आकर्षण मंदिर महाराज प्रथमांत महाराजा ये प्रकार वचन है जातीयर ये तद्धित प्रत्यय है जातियर प्रत्यय होता है महत् शब्द से महा जातीयर हो गया प्रकार महत प्रकार महान प्रकार तो यह बनेगा महत् शब्द से जातिर प्रत्योग महाप्रकार तो महान महां प्रकार महान प्रकारो महाप्रकार महा प्रकार महां प्रकार महाजातीय महाप्रकार तो समास विग्रह महान प्रकार महा किंतु उसका तद्धित प्रत्यय हो गया प्रकार वचन जातीयर तद्धित प्रत्यय उनसे अलौकिक विज हो जाएगा महत सुजातियर ऐसा प्रत्यय तद्धित तद्धित प्रत्यंत तो होने के का कारण तद्धित समास संज्ञा और समास भी हो जाएगा समास तो उनसे जा भी प्रातिवो संज्ञा महाजातीय नहीं में महा समास नहीं महाजातीय है तद्धित वृत्ति महत क्या आगे जातीयर प्रत्यय है तद्धित प्रत्योहन के कारण कृतित समास प्रातिपय संज्ञा सुपधात लोप हो जाएगा महत है सुलोप हो जाएगा महत तो जातीय जातीय कार अलंत्य अलंत्य से इत संज्ञा लोप है महत के तकार का हो जाएगा आन महत तो समानाधिकरण जातीय महाजातीय महाजातीय महा में क्या ये ते समय मालूम हुआ तद्धित क्या समास है महाजातीय में समास किस क्षेत्र से होगा तो समास नहीं महत तो है महत्व क्या कि जातीय प्रत्यय तद्वित प्रत्यय है इसलिए यहाँ जातीय पर रहते महत्व का तो हो गया महतम सेवा महताम सेवा में महत आम सेवा सुष्ठी समास है वहाँ आन महत्व समानाधिकरण हो जाएगा नहीं होगा समानधिकरण उत्तर पद हो तो महताम सेवा में महताम षष्ठ्यंत सेवा प्रथमांत है समानाधिकरण नहीं होने से आत्व नहीं होता है महत् सेवा बनेगा महान नहीं बनेगा तो समानधिकरण उत्तरपद उनसे आत्व होता है नहीं तो आत्व नहीं होता है महाराज्य में हो गया समानाधिकरण उत्तर पद है ओ नि